बल देखि सकल ही रे उठाया पु के पर रे गहत चरण कहबाल कुमार मम पद गहे न तोर उबा गहसीन राम चरण सठ जाई सुनत फिरावन अति सकुचे जहत से सब गाई मध्य दिवस जिमि ससि सिंहासन बैठ उ सिर नानव सम्पत्ति सकल गे जगदात माँ प्राणपतिरास विमुख कि मिलह बिश्रा अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा अरे मूर्ख तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता यह सुनकर वह मन में बहुत ही सखचा कर लौट गया उसकी सारी श्री जाती रही वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है कुमाराम की भ्रगुति दिलास होश्व पुण्य पावना शाम तृणते कुलिश कुलिस तृण करे तासुदूतपन कहु कि मीटर कपि कही नीति विधि नाननताही काल नियरा रिपुमदमथि प्रभु सुजसु सुना यह कही चलो बाल निप जाऊ शिवजी कहते हैं हे उमा जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रूविलास भौह के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही पर रावण ने नहीं माना क्योंकि उसका काल निकट आ गया था शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का शुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया हतो न खेत खेला खेला तो इस अबह का कर्म बड़ा प्रथम हितासु तनय कपिम शोषन रावन भयवु दुख जातु धान्यंगदपन देखी द्याकुश भये विषेखी रणभूमि तुझे खेला खेला कर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं? अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए रिपु बल धरसी हर सिपी बाल तनय बल पुंजन पुलक शरीर नयन जल गहे पद कंजन सांझ जान दश भवन गय बिलखाये मंदोदरी रावण हे बहुरे कहा समझाए शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद आनंदाश्रुओं का जल भरा है संध्या हो गई जानकर दसग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा